शांतिः शा शाति ओम में हिमवंतो महिवा यस्य रसयाहू यसी महा महाप्रदिशो यस्य बाहु कस्म देवाय हिषा विधीम ओम शांति हम वेद प्रतिपादित धर्म को जानने और समझने के लिए वेद के जो मंत्र हैं उन पर विचार कर रहे हैं हमने देखा कि वेद का ज्ञान जो है वो चार प्रकार का है ऋग्वेद स्तुति है ज्ञान है यजुर्वेद कर्म है सामवेद उपासना है और अथर्ववेद विज्ञान है तो ये जो ज्ञान है ये ज्ञान हमारे पास दो प्रकार का है एक ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है जिससे हम परमेश्वर की ओर गति करते हैं एक ज्ञान है संसार का और ये संसार का जो ज्ञान है इस ज्ञान का हम दो तरह से उपयोग करते एक उपयोग करते हैं अपने लिए है उसमें प्रधानता किसकी है वहां कर्म की प्रधानता है और ईश्वर के चिंतन में विचार की प्रधानता है इसलिए वहां उसे प्रार्थना कहा था और संसार में उसे कर्म कहा था तो ये कर्म जो है हम या तो अपने लिए करते हैं या सबके लिए करते हैं अपने लिए करते हैं उससे व्यक्तिगत जो सुख हैं लाभ हैं उनको प्राप्त करते हैं और जो सबके लिए करते हैं उसमें हमको भी लाभ मिलता है बाकी लोगों को भी मिलता है तो जो ऐसा काम है जिसमें हमको भी लाभ मिलता है सबको भी लाभ मिलता है वो विद्या का ज्ञान का और जिससे हम व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं अपने ही लिए जिसका उपयोग करते हैं वो कर्म हम तक ही सीमित होते हैं उसके हानि लाभ हम पर ही होते हैं भोजन है छादन है निवास है आवास है ये सब चीजें ये इसलिए यहाँ पर कार्य को दो भागों में बांट दिया है इसको वैदिक भाषा में इष्ट और आपूर्त कहते हम इष्ट और आपूर्त दोनों तरह के काम संसार में करते हैं। और ये दोनों तरह के काम संसार में धार्मिक व्यक्ति को करने अनिवार्य होते हैं और ऐसा जो नहीं करता वो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता क्योंकि धार्मिक होने के लिए इसका ये अभिप्राय नहीं है कि मैं अपने लिए न करूं अपने परिवार के लिए समाज के लिए न करूं लेकिन धार्मिक होने का ये मतलब भी नहीं होता कि सब कुछ मैं अपने लिए ही करूँ कभी दूसरे के लिए न सोचूँ क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे करना है लेकिन मैं परिवार हूँ इसलिए भी करना है मैं समाज हूँ इसलिए भी करना है तो जब मैं अपने लिए करता हूँ तो उसकी एक शर्त है वो परिवार और समाज का विरोध ही नहीं होना चाहिए यहीं हमारे अच्छे और बुरे की पहचान आती है बुरे से हमें तो लाभ होता है लेकिन उससे किसी की हानि होती है तो किसी की हानि करके हमें लाभ उठाना यह धर्म की श्रेणी में नहीं आता इसलिए धार्मिकता में स्वार्थ नहीं है वहां परोपकार महत्वपूर्ण है या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि परोपकार और धर्म पर्यायवाची शब्द है जब हम सबके लिए भोजन बनाते हैं तो हमें तो मिलता ही मिलता है लेकिन जब हम अपने लिए भोजन बनाते हैं तब केवल हमें ही मिलता है दूसरे को नहीं मिलता इसलिए जब हम अपने लिए भोजन बनाते हैं तो हम स्वार्थ करते हैं और जब हम सबके लिए भोजन बनाते हैं तब हम परमार्थ करते हैं परोपकार करते हैं और उस परोपकार की विशेषता ये होती है धर्म की यह विशेषता होती है कि जब हम धर्म करते हैं तो हम उससे वंचित नहीं होते लेकिन जब हम अधर्म करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं और दूसरे को वंचित कर देते हैं इसलिए धर्म करना चाहिए या धर्म किया जाता है धर्म करने से मुझे भी लाभ होता है दूसरों को भी लाभ होता है अधर्म करने से केवल मुझे लाभ होता है दूसरों की हानि होती है इसलिए अधर्म करनीय नहीं है और धर्म करनीय है तो ये जो हमारा कर्म है उसे हम इष्ट और आपूर्त कहते हैं तो इष्ट में हम अपने लिए करते हैं और आपूर्ति में अपने सबके लिए करते हैं जैसे मैंने कोई घर बनाया इसमें केवल मैं रहता हूँ मैं जिसे रखता हूँ वो रहता है मेरा परिवार रहता है लेकिन मैं कोई धर्मशाला बनाता हूँ उसमें कोई भी रह सकता है मैं कभी बाहर गया तो मैं भी धर्मशाला में रह सकता हूँ मुझे आवश्यकता हुई तो मैं भी धर्मशाला में जा सकता हूं इसलिए वहां शाला के साथ धर्म शब्द लग गया था जब उपकार की भावना से हम कोई काम करते हैं तो हम धर्म की दृष्टि से काम करते हैं परोपकार की भावना से काम करते हैं धर्म शब्द व्यापक है इसके अनेक अर्थ हैं तो यहां जो अर्थ है वो इसका अर्थ परोपकार है आपूर्ति आपूर्त समाज को ध्यान में रखकर किया जाता है गांव में समाज में परिवार में समूह में रहने वाले व्यक्तियों के साथ एक विचार बनता है कि जब हम अलग अलग मिलकर काम करते हैं तो सीमित करते हैं अपने लिए करते हैं लेकिन यदि हम सब करना चाहे सब इकट्ठे होना चाहे सब कहीं जाना चाहे तो क्या करें वैसी स्थिति में एक समुदाय किसी एक परिवार में तो नहीं जाता नहीं जा सकता तो ऐसा काम जिसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता या तो सब मिलकर करते हैं या कोई संपन्न आदमी करता है तो हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अपना अपना योगदान देता है और समाज के एक बड़े काम को संपन्न करता है वो विद्यालय बनाता है वो धर्मशाला बनाता है वो यज्ञशाला बनाता है वो छात्रावास बनाता है वो सदाव्रत चलाता है वो जो भी कुछ ऐसा काम प्याऊ लगाता है तालाब खोदता है पेड़ लगाता है ये सब काम ऐसे हैं जिनसे सबका उप लाभ होता है और किसी एक का अधिकार उस पर नहीं होता है सभी लोगों का उस पर अधिकार आता है तो ऐसा जो काम है उसे आपूर्त कहते तो धर्म में इष्ट ही करना भी प्रयत्न नहीं है आपूर्त भी करना होता है अभ्युदय भी चाहिए और निश्रेयस भी अपना भी चाहिए दूसरे का भी चाहिए अंदर का भी चाहिए बाहर का भी चाहिए मेरा भी चाहिए और सब का भी चाहिए ऐसा जो विचार है वो धर्म है इसलिए जब धर्म करने की बात कहते हैं तो कहते हैं कि भाई इष्ट और आपूर्त जो व्यक्ति करता है वो धार्मिक है यदि मैं केवल अपना अपना अपना सोचता जाऊं तो दो हानियाँ होती हैं एक तो हानि ये होती है कि दूसरा वंचित होता है और दूसरी हानि होती है दूसरा मेरा विरोधी होता है इसलिए जो बहुत संपत्तिशाली हैं वो यदि परोपकार की भावना नहीं रखते सहयोग की वितरण की भावना नहीं होती तो ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं उनके आक्रोश के भागीदार बनते जिस आक्रोश को हम साम्यवाद के रूप में देखते हैं और उसके माध्यम से हम उन लोगों को अपराधी बनाते हैं उनको दंडित करते हैं उनको लूटने की बात कहते हैं क्योंकि वो केवल स्वार्थ तक सीमित है और यदि इसके विपरीत आप करें आप कहें कि हम तो केवल परोपकार करेंगे तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने पर किए बिना आप जीवित नहीं रह सकते आप अपने को किए बिना अपने परिवार का पालन नहीं कर सकते आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो वो मूर्ख हो जाएंगे बिगड़ जाएंगे इसलिए इसका नाम भी धर्म नहीं है कि हम अपने सदस्यों का अपने परिवार के जनों का न करके दूसरों का करें और इसका भी नाम धर्म नहीं है कि दूसरे के बारे में न सोचकर केवल अपना करें हम अपने लोगों का जो कर सकते हैं उसको करते हुए दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं परोपकार के लिए क्या कर सकते हैं उतना करना जो है वो धर्म का भाग होता है और उसके बिना हमारा किया हुआ पूर्ण नहीं होता है और उसके बिना हमारा दूसरे के साथ संबंध सामान्य नहीं बन सकता है समाज में जब व्यक्ति अपने लिए कमाता है अपना इकट्ठा करता है तो कोई उसको जानता नहीं कोई उसकी पूजा नहीं करता लेकिन वही व्यक्ति जब समाज के लिए काम करता है समाज के लिए दान देता है समाज का उपकार करता है तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं सभी उस... लोग उसका परिचय देते हैं सभी लोग उससे परिचित होना चाहते हैं महाविद्यालय ज्वालापुर का उत्सव हो रहा था आर्य समाज के बड़े नेता प्रकाशवीर शास्त्री उसका संचालन कर रहे थे उन्होंने देखा अपील की धन की तो पीछे से एक आदमी ने 21, इकतीस कुछ हजार रुपए की घोषणा करवाई जब उसने के दान की घोषणा हुई तो पूछा गया कहाँ हैं पता लगा पीछे बैठे हैं तो उनको बुलाया गया मंच पर बैठाया गया उनका सम्मान किया गया उनके सम्मान में तालियां बजाई गई उनके सम्मान में शब्द बोले गए उनको भी कुछ कहने के लिए कहा वो कहने लगे देखो पैसे का कितना मूल्य है जब तक मैंने पैसे नहीं दिए थे मैं वहाँ बैठा था और पैसे देते ही मुझे मंच मिल गया और मैं जन सामान्य में से उठ विशिष्ट हो गया इसके उत्तर में प्रकाशवीर शास्त्री ने एक बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कहा कि सेठ जी यदि केवल पैसे से बड़े होते तो पैसा तो आपकी जेब में वहां भी था लेकिन आप उस समय बड़े नहीं थे बड़े आप तब बने जब आपने उसका दान कर दिया यह सम्मान आपके पैसे का सम्मान नहीं है ये आपके दान का सम्मान है इस पंडाल में तो बहुत लोग बैठे होंगे जिनके जेब में बहुत बहुत पैसा है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है वो कहते भी रहे कि मेरे पास इतना पैसा है तो उनको कोई मंच पर नहीं बुलाता लेकिन जब कोई व्यक्ति दान देता है तब उसकी प्रशंसा होती है और प्रशंसा के नाते दान की प्रशंसा के नाते हाँ, आपका सम्मान होता है तो परोपकार जब तक मनुष्य नहीं करता तो समाज में वो सम्माननीय नहीं होता इसलिए उसका संपन्न होना भी और उसका उदार और दानी होना भी आवश्यक है तो संपन्नता और उदारता के साथ दान की प्रवृत्ति को धर्म कहा गया है वो जब हम स्वयं कोई काम करते हैं तो धर्म नहीं होता हम अपने आप भोजन करते हैं तो कोई धर्म कर रहे हैं ऐसा थोड़ी कहता है हम पानी पी रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ी कहता है कि मैं धर्म कर रहा हूं मैं अपना कुर्ता सिलवा रहा हूं तो ये थोड़ी कहता है कि मैं धर्म कर रहा हूं मैं अपना मकान बना रहा हूं तो कोई नहीं कहता कि मैं धर्म कर रहा हूं मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब कोई नहीं कहता कि मैं धर्म कर रहा हूँ लेकिन इसका ठीक विपरीत हो जाए एक बार एक सज्जन कहने लगे एक सभा में कि इस धर्म बड़ा कठिन है मैंने कहा धर्म से सरल कुछ भी नहीं है आपके चिंतन में विचार में धर्म बड़ी गहरी चीज होती होगी लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे तो धर्म से सरल दुनिया में कुछ भी नहीं है इसलिए धार्मिक व्यक्ति सबसे सरल होता है जो सरल होता है वही धार्मिक हो सकता है जो कुटिल होता है उसे न कोई धार्मिक कहता है ना वो धार्मिक हो सकता है धर्म का सरलता से जितना संबंध है कितना और किसी चीज से नहीं है। इसलिए जो सरल है वो धर्म है जो सरल है वही धार्मिक है उनको मैंने बताया कि भाई देखो धर्म सरल कैसे है आप भोजन करने बैठे हैं आप धार्मिक नहीं हैं सरल नहीं हैं धार्मिक तब बनते हैं जब आप उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा भी निकाल कर बाहर रखते हैं आपके स्वभाव में है आप जब कुछ खाते हैं तो थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं लोगों ने पूछा जी क्यों रखते हैं अरे बोले गौग्रास है ये गाय के लिए रखा तो आप जब भोजन कर रहे हैं तब आप परोपकारी नहीं हैं लेकिन जब आप एक छोटा सा भोजन का अंश जब बाहर रख रहे हैं तब आप परोपकारी हैं तब आप धार्मिक हैं इसीलिए पुराने समय में हमारी माताएं हैं रोटियां जो बनाती थी पहले अपने लिए नहीं बनाते थे गाय की अंत में कोई छोटी रोटी कुत्ते की कोई दाना पक्षियों का यह जो भाव है हमारी संस्कृति में यह धार्मिकता की पहचान है इसलिए धर्म क्या है सरलता है हम भोजन कर रहे हैं भोजन के समय दूसरे को दे पूछ रहे हैं ये धर्म है तो धर्म मनुष्य के लिए उपयोगी और सरल है ये बात वेद कह रहा है ओ शांति पृथिवी शांतिराब शांति रोषधय शांति वनस्पतः शांतिर्विश् देवा शांति शांति सर्व शांति शांतिर शांति शाम